भागवत महापुराण ष अथ सप्तशोध्याय चित्रकेतुको पार्वतीजी का शाप श्रीशुकुवाच यतचातर्त तो क नम वि विद्याधरचिकेतु चचार गगनेचर श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित विद्याधर चिंत्रकेतु जिस दिशा भगवान शंकरसन सन्न अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे सलक्ष वर्षलक्षाण अभ्याह बलेन्द्रिय स्तूय मनो महायोगी मुनिभ सिद्धचारण कुलाचलेषु ना संकल्प सिद्धिषो रे मे विद्याधर स्त्रिर्ापय महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहा उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण रही बड़े बड़े मुनि सिद्धचारण उनकी स्तुति करते रहते उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियाँ उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती एकदा सा विमान विष्णुदत्तन भास्ता गिरीशम दरी आलिंग्यासदी वाचदेव्या सुनवोचंति के एक दिन चित्र केतु भगवान के दिए हुए तेजो में विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं यह देखकर चित्र केतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुना जोर से हंसने और कहने लगे चित्र केतुर्वाच ए सलोका गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीर आस्ते मुख्य सभायाम वै मिथुनी भोज भार्यम चित्रकेतु ने कहा अहो ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं जटाधरस्व्रतपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्यास्ते गाकृत यथाम जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं रहसे विभ्रते अयम महाव्रतधरों बिहार सदसे स्त्रियम प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं श्री शु कु भगवान निर्जितात्मा सभ्यार्जितात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे कुछ भी बोले नहीं उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा पार्वती हो वाच अयम कि मधुनालोके दंड तरह प्रभु दुष्टा निर्लज्जा च विप्रके पार्वती जी बोली अहो हम जैसे दुष्ट और निर्लजों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या न वेदर्म किल पद्मोनि न ब्रह्मपुत्राभिगुनाथाद्या लाभ कुमार कपिलो मनुष्य मनुष्यो निषेध्यम भरम जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी भृगु नारद आदि उनके पुत्र संकादि परमर्षि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते ऐसा मनुध्येय पदाब्जयुग्म जगदगुरुम मंगल मंगलम क्षय या छत्र बंधु परिभूय सूरिन्य ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है इसलिए सर्वथा दंड का पात्र है संभावितमते इसे अपने बड़प्पन का घमंड है यह मूर्ख भगवान श्रीहरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं अतः पापी असीम योनिम आसुरीम या दुर्मते यथेह भू यो महताम न करता पुत्र किल चित्रकेतु को संबोधन कर अतः दुर्मते तुम पाप में असुर योनि में जाओ ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे शीर्षो कुवाच एवं सप्त्रकेतुर्मादूच स प्रसाद या मास सतीलम्रेण भारत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे चित्रकेतुवाच प्रति गृहणा मिते सापम आत्मनोजिनाबिके देवैध्याय योक्त मर्त्याय हित से तत् चित्रकेतु ने कहा माता पार्वती जी मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका साप स्वीकार करता हूँ क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है संसार चक्र एक तस्वीन जंतु बोहित भ्राम्य सुखम च दुखम सर्वत्र सर्वदा देवी यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है नैब आत्मान पर सुख दुख करता रम मे प्राज परमे पर माताजी सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मान, माना करते हैं गुण प्रवाह एक तस्म क साप कोह क स्वर्गो नरको को वा किम सुखम दुख में यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है इसमें क्या साप क्या अनुग्रह क्या स्वर्ग क्या नरक और क्या सुख क्या दुख भगवान एकजत भूता मोक्षक एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं न तिदय प्रतीपो न ज्ञाति बंधुर्ण पर स्व समस्या सर्वत्र निरंजन से सुखे नाग कु माताजी भगवान हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं है जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें राग रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है तथापि ते विसर्ग एसाम दुखाय दुखा हिता हिताय बंधा मोक्षा च मृत्युजन्मनो शरीरण संस कलते तथा उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंध मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं अथ प्रसाद सापमोक्षाय ताप मोक्षा भावले जन्मसे पति प्राणा देवी मैं आपसे मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं मैं तो यह चाहता हूं कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें श्री शोकवाच यकेतुरिंद स्वाभिमान पश्यतो स्म तो शेष सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विद्याधर चित्र केतु तो भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणी मृदम देवर्षि दैत सिद्धांसदा चुण्वता तब भगवान शंकर ने देवता ऋषि दैत्य सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही श्री रुद्रवाच दृष्टव्यशी शोम सुश्रोड़ी हरे अद्भुत कर्म महात्म भृत्यनाम निष्पृहां महात्मनाम भगवान शंकर ने कहा सुंदरी दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय अनुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली नारायण परा सर्वे न कुतचन सर्गाप स्वर्गा नरके तुल्यार्थ तुल्यादर्शि जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं देह संयोगा दंदा ने स्वरली सुखम दुखमृत जन्म शापो अनुग्रह एव जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद प्राप्त होते हैं का अविवेकांथोजर्थ भेदा युवात्मरी गुण दोष विकल्पत्ता जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीत होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है वास्देवे भगवते भक्ति मुद्दा नृणाम ज्ञान वैराग्य वीरियाम लेह कदाशय जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्तिभाव रखते हैं उनके लिए जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें ना हम बिरंचो न कुमार नारदौ न ना ब्रह्मपुत्र मुनय सु विदाम यसे हितमश कांसका न तस्वरूप पृथ्वी समान में प्रजा ब्रह्मा जी सनकादि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं ना प्रिय कश्चिन ना प्रिय स्व परो पिवाम आत्मत्वा सर्वभूताम सर्वभूता प्रियो हरि भगवान को न कोई प्रिय है और न अप्रिय उनका न कोई अपना है और न पराया वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं तम महाभागित्र केकेकु प्रियो नुग सर्वत्र समदीक्षा तोयच्युत प्रिय प्रिय यह परम भाग्यवान चित्र के तो उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूं शांतेशदर्शो इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए शेषो कुचन श्रुवा भगवत शिव सोमिभाषितभूवा शांत धीराजी विगत विस्मया श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान शंकर का याभाषण सुनकर भगवती पार्वती के चित्त वृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा ये भागवत देव्या मलंत मृध् सज्ज गृह शापम एवत्स साधु लक्षण भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्र केतु भी भगवती पार्वती को बदले में साप दे सकते थे परंतु उन्होंने उन्हें साप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया यही साधु पुरुष का लक्षण है दक्षिणाग्न दानिमाश्रिति विख्यात हो ज्ञान विज्ञान संयुत यही विद्याधर चित्र दानव ज्योनि का आश्रय लेकर तो के दक्षिणाग्न से पैदा हुआ वहां इनका नाम वृत्रा हुआ और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे कारणम भगवान मते है तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्सुर का दत्त्योनी में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया इतिहासमिम पुण्यम चित्रकेतुर्महात्म महात्म्यम विष्णुभक्ता बंधा निमुच्य महात्मा चित्रकेतु का यह चरित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं समस्त विष्णु भक्तों का महात्म है इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है या ये तत्प्रातरुत्था श्रद्धया भाग्यत पठेत इतिहासम हरिम स्मृत्वा स जाति परमा जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है इसे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसिता ष्ठ स्क्र के सप्तथोध्या